अज्ञो हम ब्रह्म सत्त भारे मध्य तो नहीं अवस्थिया जीव में अज्ञान है। अज्ञान हे नज्ञानश्रय ब्रह्म पूर्वाचारी अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कहा गया आश्रय तो विषयत्भागिनी तो निर्विभाग बोला अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कहा गया पूर्वाचारी कथमुक्त शंका कार्यको तो दिए तुवक्षा दर्शय तेषा विवक्षा पूर्वाचार्यों की विवक्षा किसी अभिप्राय से अज्ञान का काश्रय ब्रह्म कहा गया दिखाते वो दिखाते है अज्ञान सेश्रय ब्रह्मिष्ठानतया जगुः जीवावस्थाजा भीमानी बास अज्ञान से आश्रय ब्रह्म अतिषानतया जगु पूर्वाचार्य जगु उक्तवत पूर्वाचार्य ने कहा अठानुन अज्ञान काश्रय ब्रह्म ब्रह्म में सब आशित है, है, है, है। पूर्वाचार्य ने कहा तो फिर आप क्यों जीव कहते हैं अज्ञान काश्रय है? जीवावस्था अज्ञान अभिमानी अज्ञान का अभिमान अहम अज्ञ ऐसा अभिमानी जीव होता है ब्रह्म न अज्ञान के अभिमानी जीव होता है अभिमानित्व जीव में अज्ञान अभिमानित्वाद जीवावस्था तो अज्ञान जीव की अवस्था कही गई क्योंकि जीव है अज्ञान का अभिमानी अबाधि हमने कहा अज्ञान सीटी ब्रह्मणो अज्ञान अधिष्ठान तो विभक्या अज्ञान का अधिष्ठान अज्ञान वास्तव नहीं अभ्यस्त है उसका अधिष्ठान सत्य ब्रह्म ही है अदिष्टान तो विवक्षा करके तदाश्रयित तो मुक्त अज्ञाश्रो तो ब्र में कहा गया है भगव कि जीवावस्था स्वीवक्षा दर्शय आपने तरी किस विवक्षा से जीवावस्था कहा अज्ञान जीव की अवस्था क्यों कही इत्याशं स्व विवक्षा दर्शयता पर का दिखाते वक्त विवक्षा अज्ञान अभिमाद जीवावस्था अज्ञान के अभिमानी है जीवो इसे जीवक की अवस्था कही गयी ओ तो वस्ता तुम कितने अवस्था पूरी है बंद है तो कितने क्या क्या अज्ञान अज्ञान आवरण नीचे वो एवं बंध हेतुभूत अवस्थात्र प्रदर्शियत बंध के हेतुभूत तीन अवस्था दिखा करके अवशिष्टु अवस्थासु अवस्था सुम्य अवस्था में पूर्वोकता अज्ञान आवरण निवृत्ति द्वारा मुक्ति हेतु अवस्था दर्शेगी अज्ञान और आवरण के निवृत्ति के द्वारा अज्ञान आवरण निवृत्ति के द्वारा मुक्ति हेतु अवस्था दू अवस्था दिखाते है जो मुक्ति का हेतु है मुक्ति के हूँ कैसे अज्ञान आवरण निवृत्ति के द्वारा दिखाते हैं ज्ञान ज्ञानदये नष्ट न ज्ञानी तत्कृता वृत्ति न भाति नारे नारे ना ज्ञान द्विधा विनश्यति ज्ञान अज्ञाने दयाष्ट दो ज्ञाने एक परोक्ष ज्ञान एक अपरोक्ष ज्ञान सात तो समय कावे दोनों ज्ञान से अस्मिन अज्ञाने नष्टे अज्ञान नष्ट होने पर तत्कृत आवृत्ति ही दिविधा भी विनश्यति ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है अज्ञान नष्ट होने से अज्ञानकृत आवृत्ति अज्ञानकृत आवरण दो प्रकार है एक असत्व आपादक आवरण है एक अभान आपाद का आवरण दोनों आवरण द्विविधा आवृति विनश्यति नष्ट हो जाती है द्विविधा कैसे न ना भाती नास्ती च न ना भाती ये व्यवहार का कारण है व्यवहार का कारण दो प्रकार आवरण है दोनों आवरण द्विविधा विनष्य दोनों ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान आवरण का भी नष्ट हो जाता है ज्ञान द्वन टीका नहीं थी, ठीक है ना ज्ञान द्वन एक ज्ञान है परोक्ष और एक अपरोक्ष एक ज्ञान है परोक्षा आय ज्ञान अपरोक्षत्व रहेगा इस लक्षण से दो ज्ञान हुआ ज्ञान दो आवरण कारण अज्ञाने नष्ट सति आवरण किसका कार्य है अज्ञान का आवरण का कारण हो गया अज्ञान आवरण कारण अज्ञाने नष्ट स आवरण का कारण अज्ञान नष्ट होने पर आवृत्ति तेन अज्ञान उत्पादित तत्कृत अज्ञान अज्ञान से की गई आवृति आवरण तेनाजान उत्पादित अज्ञान से उत्पन्न होता आभरण कैसे आभरण न भाति व्यवहार कारण कूटस्थ न भाति नास्ति ऐसे व्यवहार का जो कारण है वो आवरण है न भाति व्यवहार का कारण है कुटस्तो नास्ति ऐसे व्यवहार का कारण है असत्वादरण द्विधम आवरण नश्यति नष्ट हो जाता है कारण भावात कारण क्या है अज्ञान आवरण का कारण है अज्ञान ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने से कारण अभात नश्यति दोनों प्रकार आवरण नष्ट हो जाते हैं न न ज्ञाने कस्य कस्य सेवृतिशे दो आवरण है कस्य से कैन निवृति रितियापेक्षायाम उभय विभज दर्शेत किस अंश की निवृत्ति किससे होती है इस अपेक्षा आकांक्षा होने पर दोनों को विवाह करके दिखाते हैं परोक्ष ज्ञान तो परोक्ष परोक्ष ज्ञान ज्ञान ज्ञान तो हेतुता हेतुता हेतुता हेतुता अपरोक्ष अपरोक्ष ने दसवावृतिता अपरोक्षनाश्या परोक्ष ज्ञान तो, परोक्ष ज्ञान से असत्वता असत्वावृत्ति हेतु आवरण का हेतु परोक्ष ज्ञान से नष्ट होता है असत्यवावृत्ति हेतुता परोक्ष ज्ञान से परोक्ष ब्रह्म अस्थि कूटस्थ है तो ब्रह्म नास्तिय व्यवहार नहीं देगा ब्रह्मास्त से ज्ञान होने पर ब्रह्म नास्त से व्यवहार नष्ट हो जाएगा टस्थ नास्ति ये व्यवहार का कारण जो आवरण है असत्यो आपात का आवरण वो तो परोक्ष ज्ञान से नष्ट हो जाने से आगे ब्रह्म नास्ति व्यवहार नहीं होगा किंतु ब्रह्म न भाति ये जो व्यवहार होता है उसका का, कारण क्या है आभान आपात का आवरण उसका नाश परोक्ष ज्ञान से नहीं होता है अस्थि ब्रह्म ज्ञान हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव समय इधम अग्र आशीत एकमे द्वितीयम इत्यादि वाक्य सुनकर के ब्रह्म अस्ति अद्वितीय ब्रह्म ये तो ज्ञान हो जाएगा तो नास्ति ब्रह्म ऐसे व्यवहार नहीं होगा किंतु तो ब्रह्म भाति ऐसा व्यवहार नहीं होगा ब्रह्म न भाति व्यवहार क्योंकि अभाना पाद का अभी है उसकी निवृत्ति होगी अपरुक्ष ज्ञान नास्या अपरुक्ष ज्ञान नास्या अपरक्ष ज्ञान अभान आवरण हेतुता ज्ञान में हे अपरोक्ष ज्ञान से नष्ट होने वाला है अपरक्ष जो ज्ञान होगा व्यवहार नहीं होगा अपरोनावृति हेतुता की निवृत्ति होती परोक्ष ज्ञानी कुटस्थ अस्थि इतम रूप परोक्ष ज्ञान कुटस्थ ब्रह्म है अद्वितीय इसे ज्ञान है परोक्ष ज्ञान इसी परोक्ष ज्ञान से अज्ञान में जो असत्वावरण कारणत्व तो है वो नष्ट तो। का तो होता है अज्ञान में असत्वावरण कारणत्व अज्ञान है कारण उसका कार्य है आवरण असत्वावरण का कारण है अज्ञान उसमें असत्वावरण कारणत्व नष्ट होता है परोक्ष ज्ञान से और अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान में जो अभारा आवरण कारणत्व तो है उसकी निवृत्ति होगी कूटस्थ यह अपरो ज्ञान है कुटस्थअस्मी ब्रह्माअस्मी अपरक्ष ज्ञान से ज्ञान न तू तो न भाती ऐसा जो व्यवहार होता था एवं रूप आवरण कारण तुम ऐसा जो व्यवहार का कारण आवरण है आवरण कारण तो ज्ञान में है वो नष्ट हो जाता है तीन अवस्था बंधेत कह करके दो अवस्था भी कहे परोक्ष ज्ञान आगे और दो फलूप इदान ज्ञान ज्ञानस्य फलरूप अवस्था अवस्था फलरूप दो दथमावस्था प्रथम अवस्था कहते हैं अभाव ना जीव संशयात शोकः कर्तृवाद्यखिल शोकः संसाराथो निवर्तते निवर्तते आभावरण अहमसी ब्रह्म ज्ञान हो न पर आभान आवरण नष्ट हो जाने पर जीवत्व तो आरोप संख्या आया आवरण नष्ट होने पर जो जीवत्व तो आरोप करता था उसका नाश हो जाएगा आरोप की निवृत्ति हो जाती जीवत्व तो आरोप निवृत्त हो जाने से कर्तव्य तो आदि अखिल शोक कर्ता भोक्ता सुखी दुखी आदि संसार शोक संसार संसार आख्याश इसको ही संसार कर्ता भोक्ता मानना ये संपूर्ण संसार शोक निवर्तते निवृत्त हो जाता है, है।, है ये का निवृत्ति रूप का अपगम रूप अवस्था है अभाव अभानावरण के निवृत्ति हुई अभावरण कैसे भ्रांतिया प्रत्यय मानस्य अभानावरण है ना न ब्रह्म ये नष्ट हो गया ब्रह्म ज्ञान होने पर होने पर जीवत्व तो जो प्रतीत तो होता अहम जीव अहम सुखी दुखी संसारी ये प्रतीत होता है भ्रांत्या भ्रांति से प्रतीयमान जीवत्व निवृत जीवत्व का आरोप नष्ट हो जाएगा जब अहमअ्रह्म ज्ञान हो गया तो उसमें जीवत्व संसार धर्म सब निवृत्त है तन नष्ट हो जाने से जीवत्व के कारण अपने में कर्तृत्व भुक्तृत्व आदि लक्षण संसार आख्य शोक निवर्त पूरा शोक निवृत्ति सवस्था है एव शोका अवस्था प्रदर्श्य शोकापगम रूप अवस्थ को देखा करके सप्तम अवस्था निरंकुतु लक्षण निरंकुचतुर्थी निर्गत अंकुश तो यस्त तृतीय साथ तृप्ति निरंकुश अंकुश है तृप्ति तो है किंतु अंकुश अंकुश देह में लगा भोजन क्या पेट भरा और कोई अंकुश लगा शरीर जमीन तृप्ति है mm -hmm. तृप्ति तो है भोजन तो पेट भर गया किंतु कष्ट है निरंकुश निरंकुश है शांकुश है निरंकुश कैसे है तृप्ति है और कोई अंकुश नहीं अंकुश क्या है तृप्ति तो मिल गई भोजन मिल गया बहुत अच्छा भोजन मिले को से फिर बाद में सोच <laughs> इसे भोजन काल को कहा मिलेगा अच्छा भोजन मिली गया बात बाद सोचा इसे भोजन काल को कहा मिला को तो टिकाना है फिर क्या है वो तृप्ति कैसे आसान तृप्ति होगी फिर अंकुश सामने खड़ा क्या खड़ा है आगे क्या भोजन नहीं मिलेगा इसी प्रकार ये कोई तृप्ति भोग से होने पर आगे फिर नष्ट हो जाएगा अथवा हमको जो मिलेगा उससे अधिको मिलेगा तो भी कष्ट है अच्छा तो हुआ भोजन किंतु रसोभला तो हमारे लाइन में चार ही चला वहां तो आठ आठ चलाए तो कभी कभी से होता है भंडारा में अच्छा भोजन बनाए भोजन अच्छा वैसा हुआ किंतु कमी वहाँ अधिक चला है हमारे यहाँ कम चला तो भी अंकुश तृप्ति है निरंकुश तृप्ति तो ज्ञान से ही आत्मज्ञान हो गया हम ब्रह्म यह तृप्ति निरंकुश उस नित्य है उस निरत्य सुख है उससे बढ़कर सुख कहीं भी ब्रह्म कहीं भी नहीं सुख अधिक नहीं है और जिस किसकी पूजा हो करोड़ों करोड़ों रुपया के ठेकर प्रसिद्ध हो जाए ब्रह्मा यानी कि देखता है कुछ नहीं समिथया अपर से कोई नहीं है कहीं नहीं और जो पूजा सब कुछ हो रही है तो देखता मेरी ही हो रही है और तो खुश होकर बैठा है सिक्यू खा करके झोपड़ी में बैठा है उससे तो जाए राष्ट्रपति को सम्मान मिलता हो मेरा ही सम्मान हुआ अपने से अभिनय सब देखता है खुछ नहीं। खुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होकर के निरंकुश तृप्ति वो ये है ज्ञान का फल है निरंकुश तृप्ति लक्षण द्वितीय दर्शे थी द्वितीय दो अवस्था में से निवृत्ते सर्वसारे निभासनाकुशा भव तृप्ति पुनः शोका सभवा सर्व संसार निवृत्ते शो का कम हो गया षष्ट गोषा सर्व संसार निवृत्त हो गया संसार ज्ञान होने पर जो अज्ञान नष्ट हो गया कर्तृ जीवत्व तो आरोप कर्तृत्व आदि शोका नष्ट हो गया तो आगे अपने में क्या भान होगा अह मुक्त क्या भान होता है मुक्त, मुक्त थो हो थो है। थो है। मुक्त है मुक्त क्या अभी हो गया पहले बद्धता ऐसे ज्ञान होगा जैसे राज्य में सर्प भ्रम था आगे रज्जु देख लिया तो क्या कहते इधानी या मज्जु ऐसे कहते ये रज्जु हे रज्जू हे वो पहले भी रज्जू थी इसी प्रकार जब ज्ञान होता अज्ञान नष्ट होता है भानवता हम नित्य मुक्त हो नित्य मुक्त हूँ मेरे में संसार अभी नहीं पहले भी नहीं था आगे भी नहीं होगा ये नहीं लगता है कि अभी संसार था अभी मुक्ति होगी ऐसा नहीं लगता है जैसे रजू तीनों काल में सर्प है ही, ही नहीं ऐसे तीनों काल में मेरे में संसार है ही, ही नहीं मेरा जन्म मरण, संसार धर्म कुछ भी नहीं है ऐसा नित्य मुक्तत्व तो का भान होता है संसार नष्ट होने पर नित्य मुक्तत्व मुक्त भाषण अपने नित्य मुक्ति का भान होता है नित्य मुक्तत्व तो के भान होने से तृप्ति निरंकुश तृप्ति भव्य तभी निरंकुश तृप्ति है नित्य मुक्त हो तो अभी मुक्ति होगी फिर आगे पता नहीं क्या होगा ऐसा रहेगा तो निरंकुशतुप्ति होगी भय रहेगा आगे क्या होगा इसलिए निरंकुशतुप्ति भवेद पुनः शोका समुद्रवाद पुनः शोक की उत्पत्ति अज्ञान एक बार नष्ट हो गया फिर अज्ञान कब से था मालूम है अनादि है अनादि काल से है उसकी निवृत्ति होने पर फिर अज्ञान की उत्पत्ति होगी अज्ञान अनादि है उसकी उत्पत्ति होती नहीं अज्ञान नष्ट हो गया आगे फिर संसार होने का भय रहेगा शो का समुद्भवा शोक से समुद्ध आगे नहीं बने से तृप्ति को सही। भोजन करने पर तृतीय शांकुश क्यों अभी तो पेट भर गया फिर काल को भूख लगती मुक्ति हो जाने पर अहम ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार नष्ट हो गया ज्ञान हो जाता है अहम अस्मी परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूप न जन्म गुतो मृत्यु जरा मयद्रूप जन्म नहीं तो मरण कहा से होगा जरावस्था कहा है आमय रोग कहाँ है ऐसे स्वरूपा ज्ञान तो बंध स्वज्ञान नित्य मुक्तता स्वरूप के अज्ञान से बंध होता है स्वरूप तो बंध स्वज्ञाना नित्य मुक्तता अस्वस्वरूप का ज्ञान हो गया तो नित्य मुक्तता नित्य मुक्ति है अनित्य नहीं तस्मा यत्न मोक्षा जानिया तत्वत्मन इसलिए मुक्षार्थी जो यत्न से आत्मन तत्व जानिया अपने तत्त्व को जाने साक्षात्कार करे स्वरूपा ज्ञान तो बंध स्वज्ञा नित्य मुक्त तथा तस्मा मोक्षार्थी जानिया तत्व तत्व ज्ञान से ही निरंकुश तृप्ति है ननु ख ये मंत्र की व्याख्या करने के लिए प्रकरण आरंभ हुआ तृतीय दीप प्रकरण इति मंत्र मंत्रव्याख्या प्रभूतवाद तो विहाय मध्य अज्ञादवूपण प्रकृत संगतम आत्मान चीजान्यात अयम अस्मित पुरुष इसे मंत्र की व्याख्या करने के लिए प्रभुत्व तो हुआ ग्रंथकार ने तो हुए ग्रंथकार की प्रभुति तो हुई उसको छोड़कर मंत्र व्याख्या को छोड़कर के बीच में अज्ञान आदि अवस्था साथ निरूपण करना असंगतम इस आशंक शंका करके उत्तर देते है आत्मा नीजानियात श्रुते तात्पर्य निरूपण से इसे शुति के तात्पर्य निश्चय करने की का अंग है निरूपण का शेष द्वारा तात्पर्य निरूपण होगा इसी रूप से कहा गया अभी तत्वाद प्रकृत असंगतम न प्रकृत असंगतम इसका अभिप्राय करके श्रुति के तात्पर्य पहले कहते अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्या के उ अवस्थे जीवगे ब्रूत आत्मा चेदिश्रुति अपरोक्ष ज्ञानं शोक निवृत्ति अक्षक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति आखेयो नाम है एक अपोक्ष ज्ञान और एक शोक अनुवृत्ति ये दोनों उभय में अवस्थे उभय में अवस्थे ये दो अवस्था है जीव के ब्रूते ये दोनों अवस्था जीव में है ऐसा आत्मा चुति ब्रूते आत्मा चीजानियादय स्मी पुरुष इस श्रुति कहती है जीव में दो अवस्था है अपोक्ष ज्ञान भी अशोक अनुवृत्ति भी ये श्रुति कहती है चिदाभास अनिष्ठम यद अवस्था सप्तकमस्ति अति में ही सात अवस्था कही गई तत्र अपरोक्ष ज्ञान और शोक लक्षणम अवस्था द्वे यही दोनों प्रतिपादन करना है इसलिए सात अवस्था कही गई मुख्य हुई है अपरोक्ष ज्ञान और शोक अनिवृत्ति रूप दो अवस्था चिदाभाष में है ये प्रतिपादन करने के लिए ही अये मंत्र प्रभु तक ये मंत्रों की प्रवृत्ति हुई अपरोक्ष ज्ञान अपमान विजान या तो अस्मृति पुरुष अगर अपरोक्ष ज्ञान अपरो ज्ञान होने पर आके किमिछन कस्य काम है शरीर मन संजरित शोक निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति ये दोनों जीव में है इसको प्रतिपादन करने के लिए ही मंत्र की प्रवृत्ति हुई इस अभिप्राय से इसलिए दो अवस्था कहने के लिए मंत्र का तात्पर्य होने से सात अवस्था बताया उसमें दो अवस्था स्पष्ट हो जाएगा ओ भूता अयम स्मित पुरुष अयमित अपने कहा है श्री किसोक अयम तुझे अपरोक्ष के लिए अयम कहा आयमिति पदेन न आत्मन अक्ष उच्यते उतम पहले कहा अयम अस्मृत जो अयम पद दिया है इससे आत्मा में तो कहा जाता है यदि आत्मा में अपरक्ष तो के लिए अयम सद आया तथा अपरो आत्मा में तो अपरोक्ष ज्ञान विषय तो रहेगा अपरोक्ष ज्ञान का विषय होगा आत्मा न परोक्ष ज्ञान विषय तो परोक्ष ज्ञान विषय तो आत्मा में नहीं आएगा ऐसा शंका करके तद उपादन आयो परोक्ष ज्ञान विषय तो अपना परोक्ष ज्ञान का भी विषय तो है परोक्ष ज्ञान विषय तो आत्मा में रहेगा उसको प्रतिपादन करने के लिए अपरोक्ष ज्ञानम भी भजते अपरोक्ष ज्ञान कैसे बताते हैं अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है अयमक्ष तविध विषयस्व प्रकाशवाद धियाप्यदीक्षण अयम इत अपम अयम अस्मित पुरुष इसमें अयम जो कहा गया इसके द्वारा अपरक्षत्व आत्मा का कहा गया है तद दिविधम भवित तद का अपम दो प्रकार होता है दो प्रकार के एक विशेष अ प्रकाशत्वाद विषय स्वप्रकाश है तो अपरोक्ष ज्ञान होगा विशेष स्वप्रकाशत्वाद विशेष अव प्रकाशत्वाद विषय स्व प्रकाश है तो अपरक्ष होगा अब दूसरा है धिया तदीक्षण धिया बुद्धि के द्वारा तस्वीक्ष बुद्धि के द्वारा विशेष स्व प्रकाशार्थ दर्शनाथ विषयकरणार्थ बुद्धि के द्वारा स्वप्रकाशत्व होता है विषयापना का ज्ञान होता है बुद्धि के द्वारा स्वप्रकाशत्व स्व प्रकाशत्व ज्ञान होने से अपक्ष होगा विषय स्व प्रकाश होने से है से एक कारण दूसरा कारण होगा एवं एवं धिया तदीक्षण एवंकार से प्रकाशत्न तस्थ विशेष विषय चिद्रूप्यात्म विषय चिद्रूपात्मा स्वत्वाद विषय स्व्यवहारे साधना तो निरपेक्ष क्या है स्व्यवहार के लिए अन्य साधन की अपेक्षा नहींपेक्ष करने के लिए अन्य साधनी की अपेक्षा नहीं ये सब प्रकाश है धिया बुद्धिया एवं कार्य स्व प्रकाश तदीक्षण षी समय तस्वीर कसिक क्षण या अवलोकन आज साक्षात्कार ज्ञान होता है सब प्रकाश त्ञान होने से अपरुच होगा ये दो प्रकार अपरुच बताया अपरो तो दो प्रकार हो गया भवतु दैविध्यम ये बता परोक्ष ज्ञान विषय तो किम अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार हो जाने पर इतने से उससे परोक्ष ज्ञान विषयत्व में क्या आया आपने में परोक्ष ज्ञान विषयत्व नहीं होगा ये शंका थी इसमें क्या आया क्या मिला इत्या संख्य विशेष प्रकाशत्व परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी न भवती परोक्ष ज्ञान विषयत्व रहने पर भी विशेष प्रकाशत्व का कोई विरोध नहीं विशेष प्रकाशत्व रहेगा उसमें परोक्ष ज्ञान विशेषत्व भी रह सकता है ये दिखाते हैं पर काका विषय सकाशक स ब्रह्म सकाश मस्तीबोधना परोक्ष ज्ञान काले अपने से अपक्ष ज्ञान काल में तो विषय स्व प्रकाश हे अपक्ष ज्ञान काल में तो विषय स्व प्रकाश है परोक्ष ज्ञान काल में भी विषय ज्ञान सरो में भी विषय तो में स्वप्रकाशता समान है तो परोक्ष ज्ञान काल में विषय स्व कैसे क्योंकि परोक्ष ज्ञान हिसाब ते स्व ब्रह्म अस्थ परोक्ष ज्ञान के साथ ब्रह्म स्वप्रकाशन अस्थित स्वप्रकाश ब्रह्म है ऐसे ज्ञान होने से विषय क्या है ब्रह्म उसे स्वप्रकाशता है स्वप्रकाशम ब्रह्म है ऐसे ज्ञान होता है इसे ज्ञान होता है इसलिए परोक्ष ज्ञान होते हुए भी विषय में स्वप्रकाशता है समान है जैसा परोक्ष ज्ञान काल में ब्रह्म में स्वप्रकाशता ऐसे परोक्ष ज्ञान काल में भी ब्रह्म में स्व समान है क्योंकि ज्ञान सोता है स्वप्रकाशम ब्रह्म अस्पक्ष ज्ञान काल जिस प्रकार अपक्ष ज्ञान काल में विषय में स्वश्ता है इसी प्रकार परोक्ष ज्ञान काले विषय ब्रह्म उसे स्वप्रकाशता है तत्र उपपत्ति युक्ति कहते ब्रह्मस्व प्रकाश विबोधना सप्रकाशन तो ब्रह्म है ऐसे ज्ञान होगा तो परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान है परोक्ष है अस्थि अस्मि ज्ञान है अहम अस्मि ब्रह्म ये होगा अपरोक्ष और सप्रकाशन ब्रह्म अस्ति ये ज्ञान परोक्ष है परोक्ष है और सप्रकाशन तो विषय होता है सप्रकाशन तो ज्ञान होने से परोक्ष ज्ञान विषयता भी है और सकाशता भी है I'm a.